सहना वो सहन पुन सह वीर कर्वावहै तेजस्वीन तमस्तु मिशाई शांति शांति शांति बृहदारण्यक उपनिषद की 10वीं कक्षा बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय का पांचवां ब्राह्मण आज प्रारंभ होगा और इस संसार को समझने के लिए अलग अलग ढंग से ये बातों को रखते हैं पीछे भी बहुत सारी बातें रखी और उन बातों को कहते कहते ही बहुत सी विशेष बातें सम कह जाते हैं कुछ उपदेश की बातें कह जाते हैं और प्रयोजन तो इनका आगे का गहरा तो वो रहता ही है और भाषा ऐसी रहती है जो रहस्यमय हो सीधे सीधे समझ में नहीं आती है पहेले की तरह से लगने लगती है उसको है, फिर उसको खोलते भी हैं बताते भी हैं फिर भी वो विचारने के लिए अवसर रहता है कि इसमें और क्या चीज हो सकती है और ये कहना क्या चाहते हैं उसमें हम एकाग्र होते हैं एकाग्र होकर फिर और सोचते हैं उसको तो देखिए इसकी प्रथम कंडिका यत सप्तानी यत सप्ता अन्नानी मेधया तपसा अजनयत पिता पिता ने ये पिता है कौन जगत पिता परमात्मा उसने सप्ता अन्नानी सात प्रकार के अन्नों को मेधया तपसा अजनयत मेधा तपसे उत्पन्न किया मेधा बुद्धि को कहते हैं ज्ञान का प्रतीक है और तप कुछ परिश्रम कर्म उसका प्रतीक है और मेधया तपसा उसको इकट्ठा भी कर सकते हैं ज्ञान रूप तप भी कह सकते हैं इसको अभिथा तपसोध्यजा यतर इसके लिए भी कहते हैं परमात्मा ने इस संसार को कैसे बनाया उसके ज्ञान रूप तप से ये बनाया ज्ञान ही उसका मुख्य तप है वो ज्ञान ही इतना विशिष्ट है इतना परिपूर्ण है उसी के आधार पर ये सारा बनाए केवल कर्म से तो कुछ नहीं हो सकता था इसकी जितनी विचित्रता है गंभीरता है सामंजस्य है वो तो अति उत्कृष्ट सर्वोत्तम ज्ञान के आधार पर ये सारा है तो ज्ञान रूप तप से तो मेधा या तप दो अलग अलग ढंग से देख सकते हैं मेधा यानी ज्ञान और तप ज्ञान भी था और ज्ञान पूर्वक उसने तप किया कर्म किया और तो ये सृष्टि बनी ये सब बनाया सात प्रकार के अन्नों को बनाया अब हम अन्न का मतलब जो समझते हैं वो अन्न एक अलग होता है वो भी है कि भाई कितने तरह के अन्न हम खाते हैं तो कई तरह के अन्न खाते हैं तो परमात्मा ने सात प्रकार के अन्न बनाए अन्न उनको कहते हैं जिससे हमारे को ऊर्जा मिलती है ताकत मिलती है हमारा प्राण मिलते हैं कार्य चलता है हमारा तो धाया तब सा अजनयत पिता पिता ने सात प्रकार के अन्न बनाए और उन सात अन्नों में सात अन्न कौन से हैं वो नहीं खोलाए अभी सात प्रकार के अन्न बनाए हैं फिर आगे कहते हैं एकम अस्य साधारणम इन सात अन्नों में से एक अन्न ऐसा है जो साधारण है सामान्य है तो ये जो सात प्रकार के अन्न थे उसमें से एक अन्न ऐसा था जो साधारण बनाया साधारण का मतलब जो सबके लिए है विशेष नहीं है कोई अन्न किसी के लिए हो वो विशेष कहलाएगा और जो साधारण है तो वो तो, तो, तो ठीक है सामान्य हो गया एक अन्न ऐसा बनाया जो साधारण बनाया और वो सात अन्न कौन सा है वो अभी कुछ नहीं बोला है इसके अंदर रहस्य है और वो साधारण बनाया तो क्या साधारणता है उसकी कैसे वो भी अभी रहस्य है लेकिन एक ऐसा है जो साधारण है उसमें से पहली है ना जैसे उस तरह से द्वे द्वे, द्वे देवान अभाजयत अभाजयत और दो अन्न ऐसे बनाए जो उसने देवताओं के लिए विभाजित कर दिए देवताओं के लिए रख दिए एक अन्न साधारण है और दो देवताओं के लिए कर दिए त्रीणी आत्मने अकुरता और तीन अन्न उसने आत्मा के लिए कर दिए सात में से छह अन्न हो गए पशुभ्य एकम प्रायच्छत और एक अन्न पशुओं के लिए दे दिया ये सात अन्न हो गए अब हम सात अन्न सोचते हो भाई गेहूं चावल मक्का बाजरा और कोई ऐसे अन्न अब ये कैसे अन्न है जो एक साधारण है दो देवताओं के लिए दे दिया तीन आत्मा के लिए रख दिए और एक पशुओं के लिए दे दिया ऐसे सात अन्न बनाए उसने आगे कहते हैं तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणी यच्च न बोले इसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है ये जो पशु वाला था इसके लिए इसको लगा लेते हैं तो पशुओं के लिए एक दिया उसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है कौन कौन यच्च प्राणी थी जो प्राण लेता है और यज्च ना जो प्राण नहीं लेता है वो भी सब के सब यानी ये एक ऐसा अन्न है ये उनके लिए भी है जो सांस लेते हैं और जो सांस नहीं लेते हैं उनके लिए भी जो जीवन जी रहे हैं उनके लिए भी है और जो जीवन नहीं जी रहे हैं उनके लिए भी ये एक अन्न है इस ढंग से कैसा अन्न होगा विचित्र ये आगे अकस्मात तानी न क्षीयते अध्यमाना सर्वदा एक नया प्रश्न खड़ा है पहली के रूप में कि ये जो अन्न है सात प्रकार के ये अध्यमाना नहीं खाए तो जा रहे हैं लोग इसको खा रहे हैं अन्नों को विभिन्न प्राणी और जिस जिसके लिए देवता भी खा रहे हैं मनुष्य भी खा रहे हैं पशु भी खा रहे हैं आत्मा भी कर रहा है तो फिर भी ये समाप्त क्यों नहीं हो रहे हैं समाप्त हुए क्या कोई अन्न हमारे है? बनते ही रहते हैं तो कस्मातानी न क्षीय थे सर्वदा हमेशा खाए जाते हुए भी ये अन्न समाप्त क्यों नहीं हो जाते हैं? यो वा एताम अक्षतिम वेद सो अन्नम अति प्रतीकन जो इस अक्षिति को जान लेता है अभी अक्षिति कोई नई चीज आ गई अक्षिति क्या है जो इस अक्षिति को जान लेता है सो अन्नम अति प्रतीक है ना वो अन्न को प्रतीक से खाता है खाता तो है अन्न को लेकिन प्रतीक से खाता है प्रतीक मतलब क्या ना प्रतीक चिन्ह है ये ये उसका प्रतीक है प्रतीक चिन्ह है वो वैसा वैसा मॉडल है छोटा सा नाम को नाम मात्र को बोले प्रतीक है ये उसकी जगह पर ठीक वो चीज नहीं हो तो उसकी जगह किसी और का जो प्रतिनिधि के रूप में बैठा देते हैं यह थोड़ा सा जो होता है बोले किसी को कुछ भेंट देते हैं बोले बोले नहीं इतना इतना क्यों दे रहे बोले नहीं ये तो प्रतीक मात्र है और तो दे अधिक भी रहा है लेकिन बोले ये तो बस प्रतीक मात्र है नाम मात्र का है आपको दे रहे तो कई बार ज्यादा देते हुए भी बोलते हैं कि प्रतीक मात्र है और कई बार जब अधिक नहीं दे रहे होते हैं कम दे रहे होते हैं तो थोड़ा सा संकोच भी होता है कि भाई हम ज्यादा नहीं दे रहे हैं। तो बद जी बस थोड़ा सा प्रतीक मात्र में भेंट कर रहा हूं मैं एक नाम मात्र के लिए शगुन के लिए बोल देते हैं एक रुपया दे दिया या दस रुपये ग्यारह रुपये सौ रुपये कई बार होता है ऐसा ये प्रतीक मात्र के लिए दे रहा हूं मैं ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता तो जो इस अक्षति को जान लेता है वो अन्न को खाता है प्रतीक से अभी प्रतीक क्या है ये विचारने की बात है और जो ऐसा कर लेता है देवान अपी गच्छती स ऊर्जा उपजीवती इति श्लोका तो वो देवताओं को प्राप्त कर जाता है जो इस प्रतीक से अन्न को खाता है वो देवताओं को पहुंच जाता है और वो ऊर्जा उपजीवति, वो बल को भी प्राप्त कर लेता है बल को भी प्राप्त कर लेता है और देवताओं को भी प्राप्त कर लेता है दोनों को करता है इति श्लोका ये श्लोक प्रतीक रूप में जो थोड़ा सा खाता है वो अब एक ज्यादा खाता है बहुत ज्यादा वो सोचे कि मैं जितना ज्यादा खाऊं उतनी ताकत आएगी मेरे को ऐसा होता है ना भी ज्यादा खाएंगे ज्यादा ताकत आएगी तो बहुत ज्यादा भी खाते हैं खाने वाले बहुत ज्यादा तो वो ज्यादा खाते हैं तो वो देवताओं को तो प्राप्त कर नहीं पाते अब ताकत और जो उचित परिमाण में खाता है वो ऊर्जा को भी प्राप्त कर लेता है और देवताओं को भी प्राप्त कर लेता है आते तो सभी हैं। तो यह एक श्लोका है, ये श्लोक है, ऐसे है एक प्रहेली के रूप में श्लोक है दूसरी कंडी का देखिए तो पिछले वाले को उदृत कर कहा गया था सात अन्नों को मेधा तपसे पिता ने उत्पन्न किया मेधया ही तपसा अजनयत पिता मेधा से ही मेधा और तप से ही पिता ने उसको बनाया एकमस्य इति एव एकमसाधारण तत अस् तत्साधारण अन्न यदम अत्यत तो एकमस्य साधारण वो साधारण अन्न क्या है तो कहा कि वही ये साधारण अन्न है जो जो कुछ खाया जाता है जो सब लोग खाते हैं अन्न को जो जितने भी अन्न है इसमें सब आ गए वो अन्न ये तो साधारण अन्न है ये पहला अन्न है जिसको सब लोग खाते हैं हम वो अन्न गेहूं चावल आदि जितने हैं ये ये सारा ये पहला अन्न है और ये साधारण अन्न है स यह एत जो इसकी उपासना करता है अकेले यानी ये अन्न मेरे को ही मिल जाए मैं ही इस सब को प्राप्त कर लो पैसा न सब पाप मनोव्यावर्तते वो पाप से हट नहीं पाता है उसको पाप लग जाता है जो इस अन्न को अकेले खाता है वो पाप से युक्त हो पाप से बच नहीं पाता है यानी पाप उसको लग जाता है मिश्रम ही तत् क्यों क्योंकि ये मिश्रित है सबका है साधारण है ये इस पर एक का अधिकार नहीं है इसलिए इस सबको मिलकर केवल आगो भवती केवल आदि वाली बात है मोघम अन्नम विंदते अप्रचेता न जानने वाला व्यर्थी अन्न को खा रहे हैं सत्यम रवीमी वध सतस्य मैं ठीक कह रहा हूं ये उसका वध कर देगा सत्यम सत्य का मतलब मोघमनम विन्दते अप्रचेता सत्यम रवि सत्य शब्द सत्य तो धर्म सत्य कहते हुए कहते हैं ये धर्म को बोल रहा है, धर्म को कहते हुए कहेंगे ये सत्य को बोलता है पीछे जो आया था सत्यम रवि मैं सत्य कह रहा हूं मैं धर्म पूर्वक कह रहा हूं यही धर्म है वध सतस्य वो उसका नाश कर देगा केवल आगो भगवती केवल आधी तो जो इस साधारण अन्न को अकेला खाता है वो पाप का भागी बनता है ये पहला अन्न हो गया बता दिया उपेश भी आ गया आगे द्वे देवान अभाजयत इति और देवताओं को दो अन्न विभाजित किए वो कौन से थे तो कहा हु चाहम च एक तो हुत और एक प्रहुत ये दो तरह के जो अन्न दिए गए वो देवताओं के लिए थे तस्मात देवे जुहवती च प्रजुवती तो देवताओं के लिए होम करता है और प्रकृष रूप से देता है और अधिक देता है ये दो प्रकार के अन्न देवताओं के लिए एक एकमात्री और प्रुगवती और इसी में दूसरा है अथो आहुर दर्शपूर्ण पूर्ण मास हुई थी दर्श और पूर्ण मास में यानी अमावस्या और पूर्णिमा को जो होम किया जाता है आहुति दी जाती है वो देवताओं के लिए दी जाती है तो ये भी वो दो अन्न है इससे देवताओं को देता ये दो अन्न देवताओं के लिए बना दिया तस्मात न इष्टी याजुक है इसलिए कहा कि इष्टि याजुक न हो जाए याजुक है मतलब यज करने का जिसका शील हो तत्शील अर्थ में ले लेंगे हालांकि वहां यज धातु नहीं लिखी हुई है उसमें वो कहें प्रत्यय के अंदर लेकिन फिर भी हम उसके साथ उसको जोड़ लेते या फिर हम करते हैं इसमें यंग लुगंत में तो बनता है या यजूकह तो बनता है बार बार यजन करने वाला यजुका शब्द है इष्टी यावक कोई यज्ञ किया जाता है कामना करके जो किया जाता है उसको इष्टी बोलते हैं मेरे को इस कामना के लिए पूर्तक स्वर्ग काम हो यजयता ग्राम काम हो यजयता इत्यादि पुत्र पुत्रष्टी है राजसुष्टी राज, है ये सब भिन्न कामनाओं को लेकर के जो किए जाते हैं वो इष्टी कहलाते हैं इष्टिया होती है वो है तो कहा तस्मात ना इष्टी याजु का इष्टी याजू को बने अपनी कामना को लेके यजन न करे अपनी कामना को लेकर यजन करेगा तो वो देवताओं को नहीं गया है वो वास्तव में तो उसने अपने ले लिया है देवताओं को क्या दिया है उसने और जो दर्शपूर्ण मास है ये जो है जुवती और प्र जुवती हुतम प्रतम इसमें कामना को लेके नहीं वो देवताओं के लिए ही होता है तो कई बार किसी के यहाँ जाते हैं ना काम निकलवाना होता है तो कोई कार्य हो किसी को स्थानांतरण करवाना हो कोई सिफारिश लगवानी हो कोई नौकरी लगवानी हो किसी से कुछ कहलवाना हो तो लेके जाते हैं ना कुछ अपने हिसाब से कोई फल ले जाएगा कोई मिठाई ले जाएगा कोई च्यवन प्राश ले जाएगा कोई और कोई चीज लेके जाएगा भेंट लेके जाएगा तो पहले उसको देते हैं तो क्या कर रहे हैं दे रहे हैं न त्याग कर रहे हैं अपने सत्व का त्याग करते हैं लेकिन लेने वाला भी जानता है कि ये दे क्यों रहा है वैसे तो कई जने क्योंकि स्थिति ऐसी है कि कोई कुछ दे रहा है तो वो पहले से ही समझ जाते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ अब ये मांगने के लिए आया ये दे नहीं रहा है उसको दिखाई दे जाता है ये देने के लिए नहीं आया लेने के लिए आया है ये उंगली पकड़वा रहा है अभी दे रहा है ये तो दाना डाल रहा है मछुआरा जैसे वो इतना सा डालता है ना तो मछलियां सोचें कि हाँ ये कुछ देने के लिए आया है कुछ दे दिया है इसने परोपकारी है वो मछली को लेने के लिए आया है तो इस ढंग से जो किया जाता है जो ऐसा जो दिया जाता है जिसमें कुछ हमारी कामना होती है वो अपने लिए तो होता नहीं वो देवताओं के लिए नहीं है देवताओं के लिए वो है जो बस देवताओं के लिए ही होता है उसी के लिए उससे उससे बदल करके वो कामना नहीं कर रहा है ठीक है वो अपने आप दे दे कर दे वो लेकिन वो वैसी कामना लेके नहीं इसलिए कहा तस्मात ना इष्टी याजु कैसे आते क्योंकि इष्टी याजुक जो होगा वो अन्य देवताओं को नहीं जा रहा है वास्तव में वो तो, तो वो खुद ही ले रहा है खुद अपने लिए कर रहा है जीवन ऐसा रहता है कि उसमें इष्टी याजुकों का भी पता लगना चाहिए कि यह इष्टी याजुक है हमारे पास हम दान देने के लिए आया है कुछ करने के लिए आया है तो वो दान देने के लिए आया है या कुछ अपने लिए प्रयोजन सिद्ध करने के लिए आया है नहीं तो फस जाते हैं फिर तो इष्टि याजुक नहीं होना चाहिए वो फिर देव देवयाजी नहीं हो पाएगा देवताओं को नहीं देगा तस्मा इष्टि याजुक है सब आगे पशु पे प्रायच्छत प्रायत इति तत्पय पशुओं के लिए भी एक अन्न दिया उसने वो अन्न कौन सा था बोले पया दूध था दूध भी एक अन्न है अलग तरह का अन्न है पय का कुछ लोग जल भी लेते हैं अर्थ यहां पर दोनों जगह घटाते हैं तो पशु ब एकम प्राय दी थी तत्पय तो पयो ही एव अग्रे मनुष्या पशुश्च उपजीवन्ति। मनुष्य हो चाहे पशु हो। वैसे मनुष्य भी पशु ही है लेकिन थोड़ा अलग कर दिया बचा लिया तो वो प्रारंभ में इसी दूध पे ही तो जीते हैं उपजीवंती जब जन्म लेते हैं तो उसी पर जीते हैं। तस्मात कुमारम जातम घृतम वा प्रति अग्रे यंती इसलिए जो कुमार होता है नया नया बच्चा पैदा होता है उसको घी चटाते हैं शहद भी चटाते हैं वो भी है प्रक्रिया घी भी उसके चटाया जाता है घी तो घी कहां से आता है पहले से ही आता है उसका भोजन है उसको प्रारंभ में दिया जा सकता है उसके लिए अयो अग्रे मनुष्य ये हो गया तस्मात कुमारम जातम घृतम एवं अग्रे प्रति लेती एक तो ये और दूसरा कहे स्तनम व अनुधापयंती अथवा उसको स्तन पिलाते हैं यानी दूध पिलाते हैं अपने अपनी अपनी माँ का दूध पीते अथवा वत्सम जातम आहु इति अतृणाद इति इसलिए जो उत्पन्न हुआ हुआ बच्चा होता है उसको कहते हैं अतृणाद जो तृण को नहीं खाता है तृणम न अति तृण को नहीं तिनके को नहीं घास को नहीं खाता है वो शुरू में कुछ समय बाद में खास को खाने लगता है तो दूध पे ही वो निर्भर करते करता है संदर्भ में था वो पय के संदर्भ में था इसलिए कहा पैसी ही दम सर्वम प्रतिष्ठित हम यच्च प्राणी थी यच्च नीति तस्विन तो मतलब पैसी उसी में सब कुछ, मतलब कुछ निर्भर सब कुछ उसी पर प्रतिष्ठित है कौन जो प्राण को ले रहा है और जो प्राण को नहीं भी ले रहा है अब इसका अर्थ लेंगे कि दूध सबके लिए कैसे दूध सबके लिए कैसे जो प्राण नहीं ले रहा है जो प्राण ले रहा है उनके लिए तो फिर भी चलो जो प्राण नहीं ले रहे हैं यानी जड़ वस्तु हैं उनके लिए दूध कैसे तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा प्राण और ना प्राण का मतलब अगर ये ले तो और जो प्राण ले रहे हैं उनके लिए भी सबके लिए तो होता नहीं है प्राण तो छिपकलियां हैं चीटियां हैं ये लोग ये भी लेती हैं प्राण तो मछलियां हैं ये तो दूध नहीं पीते इनके तो दूध होता नहीं है मां के स्तनदारी तो है नहीं ये तो जो प्राण ले रहे हैं जो प्राण नहीं ले रहे उन सबके लिए होता है सबके लिए तो नहीं तो प्राण लेना और ना लेना उसको किस रूप से देखेंगे तो प्राण जो अन्न को खा रहे हैं और जो अन्न को नहीं खा रहे उन सबके लिए है ये जो पय है किंसाधर्म है ये मनुष्य और पशुओं के लिए ही है और उन मनुष्यों और पशुओं में भी जो प्राण को ले रहा है और जो नहीं ले रहा है उन सब के लिए है ये सब इसको ले सकते हैं अब जो बछड़ा तिनके खा रहा है वो तो ठीक है चलो खा रहा है अब उसको दूध हम बंद भी कर देते हैं लेकिन बाद में भी दूध दें तो चल सकता है और खासतौर से मनुष्यों के लिए मनुष्य शुरू में तो कहते हैं भाई दूध पर निर्भर है बच्चा है लेकिन आगे जब बड़े हो गए तो अब मां का दूध आना तो बंद हो गया तो अब उसके लिए तो दूध नहीं है इसलिए कई जने तर्क करते हैं कि भाई दूध तो केवल बचपन के लिए ही होता है हमारा अगर हमारे लिए हमेशा के लिए होता तो दूध हमेशा आता मां को हमारे लिए नहीं है वो उतना इसी तरह अन्य पशुओं में भी हमेशा के लिए तो नहीं होता उनके नए बच्चे के लिए नया होता है कुछ समय चलता है हम जो ये बाद में दूध पीते हैं ये ठीक नहीं है ऐसा कई जने तर्क रखते हैं ऐसे वेद के अंदर विधान किया तो हमारे में से जो अन्न खा रहे हैं वो भी दूध ले सकते हैं और जो अन्न नहीं खा रहे हैं उनके लिए तो है जो अन्न खा नहीं सकते उनके लिए भी दूध है और जो अन्न आदि लेते हैं दूध का विधान पै का विधान उनके लिए भी है वो भी ले सकते हैं उसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है यच्च प्राणी थी यज्च न तद यद इदम आहु जो ऐसा लोग कहते हैं संवत्सरम पैसा जुग्वत अप पुनर्मृत्युम जयति इति एक वर्ष तक जो दूध से होम करता है वो पुनर् अपमृत्युम जयती अपमृत्यु को जीत लेता है तो के साथ में जोड़ के मृत्यु के साथ जोड़ना ज्यादा संगत है कि वो अपमृत्यु को जीत लेता है अपमृत्यु मतलब है अकाल मृत्यु दुष्ट मृत्यु जो अच्छी मृत्यु नहीं है स्वाभाविक मृत्यु नहीं है उसको वो जीत लेता है जो एक वर्ष तक दूध का होम करता है तो दूध का होम करता है वो एक तो यह है कि उसमें अग्नि में आहुति देते हैं, एक साल तक वो उसको करता रहता है तो उसको अपमृत्यु नहीं आती है रोगों के कारण से और ऐसी जो आकस्मिक चीजें होती हैं उससे नहीं होते होते सामान्य मृत्यु आती है एक साल तक करता रहता है दूसरा है ये हम जो खाते हैं ये भी तो होम ही है पीछे भी आया था जो हम खाते हैं ये भी यज्जी है होम है आहुति देते हैं हम यहां पर तो जो एक वर्ष तक दूध को दूध की आहुति देता है अपने यानी दूध पे ही निर्भर है दुग्धाह केवल दूध ही ले रहे हैं, तो अपमृत्यु जीत लेता है यानी वो स्वस्थ हो जाता है रोग उसके दूर हो जाते हैं केवल दूध दुग्ध कल्प कर रहे हैं। रोगों में जाते हैं, ऐसा जो कर रहे हैं। तो यह एक वचन कहा जाता है उसका यह निषेध कर रहे हैं तो न तथा विद्यात ऐसा ना समझे एक साल लेंगे तो अपमृत्यु से बचेंगे क्या कह रहे हैं यद हरेव जो होती तद पुनर् मृत्युम अपजय जिस क्षण दूध से होम करता है यानी दूध को लेता है तभी से अपमृत्यु को जीतने लग जाते हैं यानी दूध पिए तो अपमृत्यु जाएगी दूध पिए हमारे लिए अच्छा है ये एक अन्न है वो अन्न साधारण था सबके लिए उस पर सबका अधिकार है ये विशेष अन्न है पशुओं के लिए है और मनुष्यों के लिए है विशेष अवस्था में तो दूध की प्रशंसा है कि प्रशंसा की गई अब कुछ लोग यहां पर पह का मतलब पानी भी लेते हैं तो उसमें वो संगति लगाते हैं क्योंकि प्राणी प्राण ये प्राणी थी ये न, ये जो कथन किया तो कहते हैं जो श्वास लेते हैं उनके लिए भी जल आवश्यक है और जो श्वास नहीं लेते हैं उनके लिए भी जल आवश्यक है अब जो अब उसके लिए वो संगति क्या लगाते हैं एक तो श्वास लेना यानी तो जीव जंतु जो है वो तो सब श्वास लेते ही है तो जो श्वास नहीं लेते हैं वो तो जड़ तो जड़ के लिए पानी की क्या आवश्यकता है वहां फिर प्रश्न खड़ा होता है दूध की नहीं तो पानी की तो पानी की भी क्या आवश्यकता है तो उसके लिए फिर ये एक अलग अर्थ किया एक भाष्यकार ने कि जो प्राण लेते हैं यानी श्वास लेते हैं यानी प्रकट रूप से जो श्वास लेते हैं जैसे आप और हम लेते हैं श्वास तो वायु आती जाती है एकदम प्रकट रूप में है और पेड़ पौधे जो लेते हैं सांस अभी सांस लेते हुए दिखते तो है नहीं एक तरह से यू कि ये सांस नहीं लेते विज्ञान से तो सिद्ध है कि वो प्राण लेते हैं श्वास लेते हैं उनका भी अपना श्वसन होता है लेकिन वो अलग तरह का होता है जितना भी हुआ ये सारा चेतन वर्ग ही आ जाएगा शरीरधारी ही आ जाएंगे और शरीरधारी तो बिना पानी के तो रह नहीं सकता इस धरती पर तो पानी तो उसको चाहिए किसी भी रूप में ऐसे करके भी कुछ ने संगति लगाई तो जो पय है ये सांस लेने वाले और न लेने वाले यानी वृक्ष आदि उनके लिए भी ये आवश्यक है वो सब इसी पे निर्भर करते हैं आगे तो जब भी इसको लेते हैं अब मृत्यु को जीतने ले, जीतता है एक साल तक करेंगे तब नहीं तो पानी भी जैसे ही लेते हैं तो मृत्यु हटती है गलत मृत्यु जो आने वाली होती है वह बचते हैं पानी से हम बचते हैं मृत्यु से एवं विद्वान सर्वम ही देवे भ्यो अन्नाद्यम प्रयच्छति जो इस प्रकार से जान लेता है इस प्रकार से जो जान लेता है वो सभी अन्नों को देवादि के लिए दे देता है देवताओं के लिए दे देता है पीछे इन्होंने कहा था तस्मात् इष्टी याजू का अपनी कामना से नहीं करें देवताओं के लिए अच्छे लोगों के लिए दे के अपना तो जीवन चली जाता है उसका फिर तो ये जो आहुति देना युगती का कहा इसलिए वो जो कुछ भी होता है वो देवताओं के लिए दे देता है जो ऐसा जानता है वो सब कुछ देवताओं के लिए दे, दे देता है और उससे वो अपमृत्यु से बचता है इसको दूसरे ढंग से देखें तो जो कमाता है सबको देता है मतलब अपना जीवन तो चलाता ही है बाकी अधिक से अधिक लोगों को देने लग जाता है अन्नादि जो भी आवश्यक है उनको देता है तो देने से उसका पुण्य बनता है उसका आगे अच्छा जीवन होता है इत्यादि उसके लाभ देखे जा सकते हैं आगे कस्मातानी न क्षीयं ते पीछे कहा गया था प्रथम खंडिका मैं कि ये नष्ट क्यों नहीं होते हैं छीन क्यों नहीं होते हैं खाए जाते हुए भी तो कहा पुरुषो कस्मात्नी न क्षीयं ते अध्यमानी सर्वदा इति आगे कहते हैं पुरुषो व अक्षति अक्षिति शब्द जो है वो पुरुष के लिए आया यहां पर स ही इदम अन्नम पुनर् पुनर्जन थे पीछे वहां पर ये आया था ना यो वही को जानता है तो उसका भी साथ में प्रयोग करते हुए कहा कि अक्षति कौन है पुरुषो जो पुरुष परमात्मा है ये अक्षिति है और स ही इदम अन्नम पुनर् पुनर्जयती वो ही पुनः पुनः अन्नों को उत्पन्न करता रहता है हम खाते रहते हैं वो फिर फिर उत्पन्न करता रहता होते ही रहते हैं होते ही रहते हैं अभी तो हम जैसे फसल को बोते हैं करते रहते हैं लेकिन जैसे जंगल में है पशु पक्षी वो तो कुछ बोते नहीं है वो तो बस खाते पीते रहते हैं होता रहता है होता रहता है मनुष्यों का भी पहले ऐसा ही होता रहता था अब अलग आवश्यकता है इसलिए हम बो लेते हैं उसका भी निषेध नहीं है लेकिन फिर भी वो उत्पन्न करता रहता है तो ये खीण क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो बार बार उत्पन्न करता रहता है आगे युवा एताम अक्षितिम बेदाई थी ये पीछे वाले में वचन आया था युवा एतम अक्षतिम वेद सो अन्नम अति प्रतीक है ना जो इस अक्षति को जान लेता है यानी इस परमात्मा को जान लेता है कि किन नहीं होने देता है भोग्य पदार्थों को यहाँ नष्ट नहीं होने देता है अत ही रहते हैं। तो युवा अक्षतिम वेद इति पुरुषो व अक्षति पुरुष अक्षति है आगे कहा स ही इदम अन्नम दिया, दिया जनय थे वही अक्षिति परमात्मा इस अन्न को दिया, दिया जनए सोच सोच करके बुद्धि पूर्वक देता है धिया दिया मतलब अलग अलग धिया से अलग अलग बुद्धि से देता है एक ही तरह से देगा तो एक ही अन्न देगा सबके लिए एक ही जैसा अन्न आ जाएगा धिया दिया मतलब इसके लिए ये अन्न इसके लिए ये अन्न इस ऋतु में ये अन्न इस ऋतु में ये अन्न इस स्थिति के लिए ये अन्न इस स्थिति के लिए ये अन्न ये जो अलग अलग सोच करके दे रहा है ये दिया है अलग अलग बुद्धि से देता है एक ही जैसा है एक मशीन चल रही है एक ही जैसी है तो वो तो एक ही चीज निकालती चली जाएगी अब ये उत्पादन करना है अब ये उत्पादन करना है अब ये करना है इतना ये करना है इतना ये करना है इसमें ये परिवर्तन करना है ये जो विविध पूर्व विविधता हमारे को दिखाई दे रही है उसके संदर्भ में देखें कि परमात्मा अन्नों को उत्पादन कर रहा है धिया धिया बुद्धि बुद्धि से अलग अलग बुद्धियों से कर रहा है अलग अलग सोच से कर रहा है ये रोग होगा तो इसके लिए ये ये कमी होगी तो उसके लिए ये इसके पोषण के लिए ये ऐसे अलग अलग अन्नों को उत्पन्न कर रहे हैं जनायते कर्म फिर यदि न कुरियात क्षीयते है अपने कर्मों से अगर ये नहीं करे तो ये क्षीण हो जाएगा लेकिन ये वो लगातार कर्म करता रहता है इनको बनाता रहता है इसलिए क्षीण नहीं होते आगे सो तो अन्नमति प्रती के नई ये पंक्ति भी पीछे आई थी सो प्रतीक है ना वो प्रतीक रूप में अन्न को लेने लगता है तो ये प्रतीक क्या है तो कहते हैं मुखम प्रतीकम मुख ही प्रतीक है मुख है हमारा ये ये प्रतीक पीछे कहा गया था सो अन्न अति प्रतीक है ना वह प्रतीक से अन्न को खाता है प्रतीक से अन्न को खाता है तो प्रतीक का मतलब हो गया मुख मुख से वो अन्न को खाता है अब ये भी प्रति ये भी सांकेतिक शब्द है वैसे तो मुख से ही खाते हैं लेकिन देखिए फिर क्या कहते हैं मुखम प्रतीकम मुखेन इति प्रतीकमे तो प्रतीकना अति मतलब मुखे ना अति मुख से खाता है और जो ऐसा करता है सदेवान देवान अपि गच्छती वो देवताओं को भी जात प्राप्त करता है स ऊर्जम उपजीवती वह ऊर्जा को बल को प्राप्त करता है उसका सेवन करता है इति प्रशंसा ये जो अंतिम वाक्य था स सदेवान उपगच्छति उपजीवति उप ये है प्रशंसा की जा रही है ये ये प्रशस्ति मात्र है अर्थवाद है अर्थवाद इससे इसके इसकी प्रशंसा की जा रही है कि ऐसा करना अच्छा है अर्थवाद बहुत अलग अलग ढंग से कहा जाता है तो ये उसके लिए लाभ बताए ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा तो बल को तो प्राप्त करेगा ऊर्ख को बल ओझ को प्राप्त करेगा और देवताओं को भी प्राप्त कर लेगा कौन जो प्रतीक से भोजन को करता है से भोजन को करता है अब इसको हम अलग ढंग से समझ सकते हैं कि जैसे पशु पक्षी जितना उनके मुख में आता है उतना खाते हैं बस अब यूं कितना भी खाना है तो वो खा लेते हैं लेकिन बस उसके बाद में क्या है एकत्रित तो रहता नहीं है उनका जितना मुख में आया खा लिया सामान्य रूप से कुछ के अपवाद छोड़ दीजिए जैसे मधुमक्खी आदि होती हैं वो शायद को इकट्ठा भी करती हैं आगे के लिए करती हैं लेकिन एक तो होता है तत्काल रूप से जैसा मुख में आया उतना खाया तो जो केवल इतना ही अन्न ले रहा है वो जो साधारण अन्न था जो सबके लिए था अधिक संग्रह नहीं कर रहा है एक अन्न को खाता है हाथों से हाथों से मतलब खूब अधिक अधिक ले लेकर इकट्ठा करके रखता है तो मुख से खाता है एक तो ये है बहुत तपस्वी लोग जो केवल एक समय का अन्न है बस उतना खाया और उसके आगे कुछ नहीं कोई परिग्रह नहीं अगले समय का भोजन का भी कोई इकट्ठा नहीं एक होता है और ऋषियों का कुंभी धान्य बोल देते एक कुंभ में एक घड़े में जितना आता है उतना अन्न रखते हैं एक घड़े का अन्न जितना भी पांच दस किलो पंद्रह किलो एक महीने चल जाए पंद्रह दिन चल जाए इतना रखते हैं कुछ और बढ़ा दें तो एक फसल जितनी आती है वो अगली फसल आने तक का जितना अन्न है बस उतना ही रखता है, लिया अगला आ जाता है। और विस्तार कर हैं, तो चलो एक साल के लिए रख लिया उसने को, एक सीमा तक रखा अन्न को यूं ही इकट्ठा करते गए और बहुत फिर खराब भी हो रहा है व्यर्थ भी जा रहा है और हम इकट्ठा कर रहे हैं फिर व्यर्थ भी होता है अधिक यू ही जाता है और फिर दूसरों को कमी पड़ जाती है आज भी जो अन्न है इस पृथ्वी पर जितना अन्न है कि कोई भूखा ना मरे ऐसे आंकड़े बताए जाते हैं अधिक है उससे भी लेकिन फिर भी बहुत सारे भूखे रहते हैं और कहीं अधिक भोजन खाया जाता है और बर्बाद भी होता है बनने के बाद में व्यर्थ ही चला जाता है खराब हो जाता है नष्ट हो जाता है तो जो मुख से अन्न को खाता है अब उसका क्या मतलब प्रतीक रूप में अन्न खाता है थोड़ा ही खाता है जितना उसको चाहिए बस उतना ही रखता है अधिक नहीं रखता है ये उसके लिए प्रशंसा है हमारे लिए भी एक कर्तव्य निर्देश हो गया हमें उतना ही रखना है या खाना चाहिए जितना है तो इससे वो देवत्व को भी प्राप्त करता है यानी उन्नति भी करता है और बल तो प्राप्त करता ही है अन्न खा रहा है तो बल तो मिलेगा ही उसको ये ऊर्जा के स्रोत हैं शक्ति में भरी हुई है अन्न में सूर्य की शक्ति भरी है हम खाते हैं तो हमारे को भी आ जाती है हमारे को मिल जाती है तो बल तो प्राप्त करता ही है वो प्रतीक रूप में बल में उसको कमी नहीं रहती है साथ में देवताओं को भी प्राप्त कर लेते हैं और इसके विपरीत जो अधिक खाते हैं अधिक संग्रह करते हैं बल तो खैर वो भी ले लेते हैं लेकिन वो देवताओं को प्राप्त नहीं कर पाते उन्नति को प्राप्त देवत्व को प्राप्त नहीं कर पाते वो मनुष्य ही रह जाते हैं या तो राक्षस बन जाते हैं दुष्ट बन जाते हैं तो ये अन्न परमात्मा ने बनाया और उसका वर्णन कुछ हुआ आगे देखिए कितने अन्नों का वर्णन आ गया चार का वर्णन आ गया एक साधारण दो देवताओं को एक पशुओं को चार कहा गया बीच में था आत्मा के लिए तीन अन्न दिए वो अन्न क्या है वो अगली कंडिका में बता रहे हैं तीसरी कंडिका त्रिणी आत्मा जो पीछे कहा गया था पहली कंडिका में तीन आत्मा के लिए करता है वो वो कौन से है बोले तो वाचम प्राण तानि आत्मा ने अकुरुत मन वाणी और प्राण इनको आत्मा के लिए किया यह भी तीन अन्न है मन भी एक अन्न वाणी भी एक अन्न और प्राण भी एक अन्न ये तीन अन्न उसने आत्मा के लिए किए बाकी अन्य किसके लिए थे एक तरह से शरीर के लिए थे अब ये शरीर से अतिरिक्त आत्मा आत्मा का मतलब शरीर भी लिया जाता है लेकिन ये आत्मा के लिए है। अलग तरह के अन्न है तानी अत्री नहीं हाँ तानी कुरुता अन्यत्र मना अकुर यहां तक हो गया अन्यत्र मना अभुव न आदर्शम इसीलिए कहते हैं कि मैं मेरा मन दूसरी तरफ था इसलिए मैं देख नहीं पाया अन्यत्र अभूवम मैं अन्य मनस को गया था दूसरी तरफ मेरा मन चला गया था इसलिए मैं देख नहीं पाया ये कथन होता है अन्यत्र मना अभुवम न अश्रोषम मेरा मन कहीं और चला गया था इसलिए मैं सुन नहीं पाया ऐसा जो हम कथन करते हैं इससे क्या पता लगा मनसा ही एवं पश्यती मनसाश्रन होती मन से ही हम देखते हैं और मन से ही सुनते हैं अब आंखें तो सामने ही थी लेकिन नहीं देख पाए हम मन और कहीं था कान तो खुले हुए थे लेकिन नहीं सुन पाए मन कहीं और था तो इसके लिए कहा जा रहा है कि मन के द्वारा ही ये सुनता है मन के द्वारा ही देखता है इंद्रिया भी अपनी जगह पे है इंद्रियों से हम देखते हैं सुनते हैं यो अपनी जगह कथन ठीक होते हुए भी ये कथन किया जा रहा है कि मन से ही देखते हैं और सुनते हैं ठीक ठीक तो अंदर ही जानते हैं मन के माध्यम से ही जानते हैं तो मनसा ही एव पश्यती मनसा श्रणोती और मन की महत्ता बता रहे हैं ये जो पहला अन्न बताया आत्मा के लिए मन उसके लिए कह रहे हैं तो काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा श्रुति धृति ही भी भीत सर्वम मना एवं ये इतनी सारी चीजें बताई बताइए सब मन ही है कौन कौन सी काम मतलब इच्छा संकल्प मुझे ये करना है विचिकित्सा संशय जो होता है ऐसा है या ऐसा है श्रद्धा किसी के प्रति प्रीति का भाव विश्वास अश्रद्धा विश्वास न होना धृति धैर्य का होना अधृति धैर्य न होना ह्री लज्जा भी धी धी मतलब धारणा वाली शक्ति और भी भय ये सारा का सारा मन ही है ये सब मन में ही रहता है अंदर रहता है तस्मादपि अपनी पृष्ठतः उपस्पृष्टो मनसा भी इसलिए पीछे से अगर कोई हमारे को छू लेता है तो भी हम मन से जान लेते हैं कि किसी ने छुआ है वाक से दिख नहीं रहा है कान से सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन किसी ने छुआ है पीछे से तो भी हम पहचान लेते हैं कि किसी ने छुआ है ऐसा मन से जान लेता है यह कश्च शब्दों वाघ जो कोई भी शब्द है वो वाक है वाणी है ऐसा ही अंतम आयत्ता ये ही अंत को अभिदेय का जो कथन है उसका जो अंत है उसको प्राप्त है अगर कुछ हम कहना चाहते हैं अच्छे से अच्छा वो तो वाणी के माध्यम से ही कहा जा सकता है बिना वाणी के हम सारा प्रकट नहीं कर सकते हमें जितना स्पष्ट करना है वो हम मन से वाणी के द्वारा जब बोलते हैं तब हम कर पाते हैं यद्यपि कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं कि जो जो बात वाणी से नहीं कही जा रही है वो भावों से दूसरे ढंग से कह दी जाती है संकेतों से पता लग जाती है वो तो ठीक है लेकिन फिर भी अगर हम कुल मिलाकर के देखेंगे कि हम केवल भावों से संकेतों से कहना चाहेंगे तो इतनी बातें नहीं कह सकते वाणी से तो हम कह सकते हैं तो ऐशा ही अंतम आयता ऐशा ही न लेकिन इसको कोई अंत, इसके अंत को किसी ने नहीं पाया आगे प्राणो अपानो व्यान उदान समानो अना इत सर्वम प्राण एवं ये जो नाम गिनाए प्राण अपान व्यान उदान समान ये तो पांच है और साथ में अना ये भी जो अन इन सब के अंदर है पीछे भी आया था ये अन है तो ये सब के सब प्राण कहलाते हैं अब इसमें देखिए इसमें जो शुरू में कहा था ना ऐसा ही अंतम आयत अंत का तो अ और ऐसा ही न ये ना है तो ना ले लिया तो अंत का और ना आना प्राण आदि पांचों में आ गया इन दोनों के अंतर आ गए वा अयम आत्मा ये आत्मा इन्हीं के इन्हीं वाली है एतनमय है इसके बिना आत्मा चलती नहीं है तो कैसी है वांगमयो मनोमय प्राणमय वाणी रूप ही है मन रूप ही है और प्राण रूप ही है ये इसमें जुड़े हुए हैं इसके बिना तो आत्मा का अपना इसका सारा प्रयोग नहीं हो पाता तो तीन चीजें बताई आत्मा का अन्न क्या हुआ वाक वाक दूसरा मन तीसरा प्राण प्राणी हम अपने लिए जो प्रयोग करते हैं उसमें आत्मा के लिए इनसे हम अधिक उपयोग कर सकते हैं प्राण के बिना तो श्वास प्रश्वास के बिना तो जी नहीं सकते उस दृष्टि से तो ठीक है और वाणी का बहुत महत्व है और मन का उससे भी ज्यादा है और इन तीनों के तीनों का और विस्तार दिया इन्होंने व्यापक रूप से कर रहे हैं इसको जो पिंड में देखा ब्रह्मांड में भी देखते हैं तो त्रैल लोका एते ये जो तीन लोक हैं ये भी यही हैं जैसे तीन लोगों की महत्ता है तो तीन लोग क्या है चले तो वाह अयम लोक वाणी क्या है ये लोक है यानी पृथ्वी है जैसे कि वाहक है मनो अंतरिक्ष लोग मन कैसे है जैसे कि अंतरिक्ष लोक है और प्राणो असू प्राण क्या है वह वाला लोग द्व्यूलोक है तीनों लोगों से इसकी तुलना कर दी और अभी कई तरह से किया आगे त्रयो वेदा अतः अतएव ये जो तीन वेद हैं वो भी इसी से हैं कैसे हैं तो वाघ एव वाणी की तरह से मनो यजुर्वेद मन की तरह से और प्राण है साम्वेदेद प्राण की तरह से ये तीन वेद जो हैं चार वेद का उल्लेख आता ही है तो ये वाक्य रचना की दृष्टि से कहा जाता है ऋग्वेद मतलब जहां अर्थवशात पादव्यवस्था होती है यजुर्वेद जहां पर यजुर्वेद तो शेष है और जहां गीति होती है वो साम है और जो बचे हुए हैं वो है। ये यजु आते हैं इस दृष्टि से तीन वेदों का कथन है आगे देवा पितरों मनुष्य एते देव मनुष्य और पितर भी यही है किस ढंग से कहा तो ने वाघ देवा वाणी है वो देव है मन पितर है मना पितर है और प्राणो मनुष्य मनुष्य प्राण है इस तरह भी कर दिया और आगे कर रहे हैं पिता माता प्रजा एते पिता माता और प्रजा पिता माता प्रजा मतलब तो संतान ये भी यही हैं कैसे तो मना एव पिता मन पिता है वांग माता वाणी माता है और प्राण है प्रजा प्राण उसकी संतान है प्रजा है इस रूप में व्याख्या कर दी इसकी प्रशंसा के रूप में सब तरफ बता रहे और आगे कहा विज्ञातम विजिज्ञासम विजिज्ञासम अविज्ञातम एते एव तीन चीजें कही विज्ञातम जो हमारे को ज्ञात है हमें पता है विज्ञात है वो सारा और विजिज्ञात से जो जानने योग्य है और जिसको हम भविष्य के अंदर जानेंगे वह और अविज्ञातम जो हमने नहीं जाना है वह ये जो नहीं जाना जा सकता वह वो भी ये तीन ही है कैसे तो एक एक को लेके लेकर कहने यत्किंच विज्ञातम वाचस्तद रूपम जो कुछ जाना गया है वो वाणी का रूप है क्योंकि वाणी होती है वो प्रकट कर देती है प्रकाशित करती है वाणी से बोलते ही तो पता लग जाता है तो वो तो विज्ञात है जितना भी विज्ञात है वो वाणी के रूप में है उसको वाणी कह देता है प्रकाशित है वो वाघ ही विज्ञाता वाणी ही जानने वाला है वाग एनम तूति वाणी है उस, वो इसको विज्ञात करके इसकी रक्षा करती है जान रूप होकर के विज्ञान रूप रूप होकर के ये हमारी रक्षा करती है तद भूतवा अवति विजिज्ञास के लिए आगे कहा यत्किंच विजिज्ञ्यास्यम मनस्तद रूपम जो जानने योग्य है वो सारा मन रूप है अभी जाना नहीं है लेकिन जानने योग्य है तो प्रकट है वो तो वाणी रूप में हो गया ज्ञात और अप्रकट रूप में है वो जानने योग्य है जानने योग्य हमारे लिए मन की स्थितियां हैं वो जाना नहीं है हमें यत्किच विजिज्ञासम मनस्तद रूपम मनोही क्योंकि मन ही विजिज्ञास्य है जानने के योग्य है जो भविष्य में जाना जाने वाला है मन एनम तत्भूतवा मन इसको विजिज्ञास से रखते हुए रक्षा करता है इस रूप में रक्षा करता है वो एकदम मन की चीजें सामने नहीं आ जाती हैं पता नहीं लग जाती हैं दूसरों को वो विजिज्ञा से जानने नहीं हो गया एकदम नहीं जाना जाता है वाणी से कहा वो प्रकट हो गया मन में है वो तो परोक्ष रूप से हमें पता लगता है अन्य चीजों से हम संभावना करते हैं विजिज्ञा से आगे यत्किन अविज्ञातम प्राणस्य तदरूपम जो कुछ हमने नहीं जाना है वो ऐसा है जैसे कि वो प्राण का रूप है जैसे प्राणों को हम नहीं जान पाते पूरा ऐसे वो है प्राणो ही अविज्ञात है प्राण हमारे लिए अविज्ञात है प्राणों को हम पूरा पूरा नहीं जान सकते अभी श्वास प्रश्वास लेते हैं ये तो हमें पता लगता है लेकिन वैसे जो सूक्ष्म रूप से प्राण शक्ति है ऊर्जा है वो अंदर हमारे को पता नहीं लगती है प्राण एनम तद भूतवा प्राण इसको उसी रूप में होके अविज्ञात होकर के ही अविज्ञात रहते हुए ही ये रक्षा करता है वाणी हमारी कब रक्षा करती है जब वाणी विज्ञात बनती है विज्ञात रूप में आती है तो हमारी रक्षा करती है वाणी यदि विजिज्ञात से हो जाए या तो अविज्ञात हो जाए तो हमारी रक्षा नहीं कर पाएगी हम किसी की वाणी सुनते हैं कोई बोलता है तो जब अगर उसकी वाणी प्रकट होती है स्पष्ट होती है तभी तो वो बचा पाती है हम कुछ बोलेंगे दूसरे को पता लगेगा उसके हमारे कार्य आदि निकलेंगे उसके निकलेंगे हमारी रक्षा तो तब है जब वाणी प्रकट हो जाए स्पष्ट हो जाए विज्ञात हो जाए नहीं तो वाणी व्यर्थ है जैसे दूसरी भाषा को हम नहीं समझ पाते हैं, तो हमारी रक्षा नहीं कर सकती है तो वाणी तो वास्तव में तभी कहलाएगी वो जब वो विज्ञात को और वो विज्ञात को ही बताती है और स्वयं भी रूप होती है और मन है वो विजिज्ञा से ज्ञात नहीं होता अगर मन पूरा ज्ञात हो जाए तो भी नहीं चलेगा काम तो अविज्ञात विजिज्ञा से रहता है जाना तो जा सकता है थोड़ा थोड़ा जाना जा सकता है प्रयास से जाना जा सकता है इसी में उसकी महत्ता इसी तरह वो हमारी रक्षा करता है और प्राण है वो तो अविज्ञात होते हैं हमारी रक्षा करते हैं तो प्राण एनम तद भूतवा अवती तो आज का जो पार्ट हुआ इसमें किसी को कुछ पूछना है या कहना है तो बोलिए अन्न का प्रयोग अभी वो जो पीछे पहली इन्होंने शुरुआत की थी कि सात प्रकार के अन्न है ये सात प्रकार के अन्न है हमारे लिए ये सात प्रकार के अन्न है और कौन सा अन्न हमारे लिए साधारण है कौन से देवताओं के लिए है कौन से आत्माओं के लिए है ये सारा का सारा इसके अंदर बताया गया है तो इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए बोलिए जो सात पृष्ठ पे जो प्रसंग आया था कि आत्मा के लिए तीन चीज बताई मन वाणी और प्राण तो इसी के विषय में आगे और कह रहे तो वहां क्रम बदल दिया प्रयोलोक लो, प्रयो अयम लोका मन अंतरिक्ष लोक प्राण तो क्रम मतलब क्यों बदला और आगे भी कहीं कहीं बदले कहीं अलग अब तो लोक की दृष्टि से इनको जहां संगति लगानी थी लोगों का वर्णन तो ऐसे ही करेंगे ना पहले पृथ्वीलोक फिर अंतरिक्ष लोक फिर द्व्यूलोक या तो ऊपर से चलेंगे तो द्व्युल अंतरिक्ष लोक, लोक पृथ्वीलोक लोगों को तो उसी क्रम से करना पड़ेगा तो लोगों को लिया और उनकी जिस लोक की जिसके साथ में संगति थी उसको जोड़ दिया वो आगे हो गया ऐसे ही इसी तरह से ये वेद के लिए भी है इस तरह वाहक मन और प्राण आगे तो वही चल रहा है वाहक मन और प्राण इसी क्रम से चल रहा है पिता माता में और पिता माता में मन वाक और प्राण ये आ गए इसमें सब में जो जिस विषय को जो प्रतिपाद्य विषय है उसकी मुख्यता रखते हुए उसके क्रम के अनुरूप इनको व्यवस्थित किया है ठीक है आचार्य जी यहां पर जो आत्म ने अकुरुता अन्यत्र मना अभूवम न अदर्शम अन्यत्र मना अभूवम न अश्रोषम तो ये जो कहा जाता है कि मन के द्वारा एक समय में एक ही कार्य होता है तो ये इंद्रियों की दृष्टि से है कि मन चूंकि अणु होने से एक बार में एक ही इंद्रियों से जुड़ता है तो इसलिए एक बात को जानता है लेकिन जो मन से जाना जाता है केवल इंद्रियों के इंद्रियों से निरपेक्ष तो वो तो एक साथ बहुत काम कर सकता है उसके लिए भी मन में जैसे कोई चिंतन मनन कर रहा है वहां पर भी वहां पर भी एक एक क्रम से ही आता है एक साथ दो चीजें नहीं आती हैं हम जो मनन कर रहे हैं विचार आ रहे हैं वाक्य हैं एक बिंदु पर सोचा एक साथ अनेक को वहाँ भी हम निर्णित नहीं कर पाते क्योंकि केंद्रित नहीं हो पाएंगे वहां पर और फिर वो गड़बड़ हो जाता है अगर ज्यादा तीव्रता से करने लगे तो भी गड़बड़ हो जाता है वहां पर वहां भी एक एक करके ही होता है विषयों को ग्रहण करना तो एक एक करके है ही ये सिद्धांत है व्यापक सिद्धांत करते रहते हैं उसी रूप से यहाँ पर इंद्रियों को लेकर के ही कहा है और बाकी तो योग दर्शन के अंदर जैसा आया है वो आगे भी और बात आएगी सिद्धियों के अंदर या तो समापत्तियों के प्रसंग में भी बात आई है कि वो एक ही क्षण में बहुत सारी चीजें जान लेता है वो एक अलग एकाग्रता होती है अति तनागत और वर्तमान के धर्मों को एक साथ उपस्थित कर लेता है इत्यादि जो बातें हैं उद्भूत अनुद्भूत जो है उन सबको जो ले लेता है वहां एक अलग शक्ति सामर्थ्य है लेकिन सामान्य रूप से हम अब अपनी विचारधारा को जब भी देखें तो एक साथ कुछ विचार आए हों हमारे को अचानक बातें सूझ गई हों तो भी उसमें क्रम तो रहता ही है आगे पीछे तो थोड़े रहते ही हैं तेजी से आ जाते हैं तीव्र तो है ही इसलिए हमें लगता ही है कि एक साथ बहुत सारे कार्य हो गए तो यहाँ ये यह केवल मन की महत्ता बताना चाह रहे हैं कि आत्मा को जो चीज प्राप्त हो रही है वो तो मन से ही प्राप्त हो रही है इंद्रियां करती हैं और मन अगर आत्मा के साथ नहीं जुड़ा हुआ है जिस इंद्रिय के साथ तो उसको प्राप्त नहीं हो पाती है इतना ही प्राप्त कथन है आचार्य जी जो युगप ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसोलिंगम कहा जाता है तो वो केवल इंद्र इंद्रिया इंद्रियों से संबंधित है या फिर अंदर से भी अंदर से भी है वो मैंने आपको कहा आपका उसी प्रश्न को आप दोहरा रहे हैं ना तो अंदर से भी संबंधित है मैंने यही कहा सामान्य रूप से जो है विशेष स्थिति को छोड़ दीजिए सामान्य रूप से तो अंदर के लिए भी है ना अच्छा जी इस प्रसंग में दर्शन में क्रमशः अक्रमश्ठ इंद्रिय वृत्ति कहा है तो अक्रमश से युगपथ भी लेते हैं वहां ठीक है वो एक अर्थ है उसका क्रमशह मतलब एक एक करके और अक्रमश का एक साथ भी जो होता है तो वो तो योग के संदर्भ में है हो सकता है वो शक्तियां जैसे कि अभी मैं बोल ही रहा था वो योग दर्शन का संदर्भ दिया कि एक साथ जो है उसी को लेकर के वहां अक्रमशह एक अर्थ उसका वो किया है कह सकते हैं वो एक प्रक्रिया है मान सकते हैं उसको भी एक सीमा तक इसमें जो प्रतीक रूप में अन्न का कहा है ना कुछ? कि प्रतीक रूप में केवल खाता है केवल मुख मुख से खाता है तो मुख से जिस तरह हम थोड़ा सा लेते हैं जितना जितना मुख में आता जाता है उतना ठीक तरह से उतना उतना उतना लेकर के हम खाते हैं अब सामान्य रूप से मान लो हम इतना मुंह में ठूंस लेते हैं कई बार की जो मुख की मात्रा से अधिक हो जाता है वो वो ठीक नहीं और ये जो अन्न की महत्ता सारी बताई कि देवताओं को भी प्राप्त करता है देवताओं को भी देता है और उससे उसको भी लाभ हो जाता है और अन्न भी हो जाता है इसलिए ये जो सारा का सारा अन्न है देवों के लिए देवताओं के लिए यही कहा जाता है ना राक्षसों और देवताओं में क्या अंतर था वो जो कहानी एक आती है जो राक्षस और देवों को बोले राक्षस और देवों में क्या अंतर है तो बोले ठीक है इनको भोजन के लिए बुलाते हैं पता लग जाएगा क्या तो वो उन्होंने उनके हाथों पर बांस बांध करके हाथ सीधे कर दिए मोड़ नहीं सके और जितना अच्छा है उतना अच्छे से अच्छा भोजन दे दिया और समय निश्चित कर दिया तो प्रसिद्ध कहानी है तो दोनों को अलग अलग बैठा दिया तो जो समय था मान लो आधा घंटा पंद्रह मिनट वो तो खा पी करके बाहर निकले तो देवता तो सब तृप्त होकर के निकले खा पी करके और राक्षसों को राक्षस अपनी जी भी फेरते हुए निकले तो थोड़ा बहुत तो अंदर गया और जो मुंह के आसपास लगा हुआ था उसको चाटते हुए निकले और तो क्या करते कपड़े भी खराब मुख्य भी खराब तो वो तो स्वयं स्वयं खा रहे थे तो बस ये देव देवत् की जो यहाँ सारी बात कही गई अन्न की कि वो अकेले नहीं खाता है वो दूसरों को भी देता है अपने आस वालों को भी देख करके परिवार आदे उसको देते हुए और और अन्न का इतना महत्व रह जाता है वैसे तो अन्न थोड़ा सा होता है कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती लेकिन फिर भी अगर अन्न के बारे में खान पान के बारे में अगर हम भेदभाव कर देते हैं हमारे आसपास या घर के अंदर किसी बच्चे को ये हो गया किसी बच्चे को वो हो गया अब यहीं से शुरुआत हो जाती है गड़बड़ की आपस के संबंध हैं वो बिगड़ जाते हैं किसी किसको दिया इसको वो दे दिया उसके बच्चों ने ज़्यादा खा लिया उसने अपने आप ज़्यादा घी लगा के खा लिया हमारे पे रोटी कम लगाया उसने चीनी ज्यादा ले ली उसने कम ली इत्यादि इत्यादि बातें सब्जी दाल ज्यादा ले ली ये गड़बड़ वहां पर शुरू हो जाती है क्योंकि ये साधारण है ये साधारण है जितना साधारण रह पाता है एक जैसा रह पाता है उतना ही ठीक चलता है हमें जितना लेना है उतना लिया बाकी औरों के लिए जितना लग सकता है उतना लगेंगे परोक्ष रूप से इस बात को कह रहे हैं और ईश्वर की दृष्टि से ब्रह्मा की दृष्टि से ब्रह्म की दृष्टि से जो इन्होंने कहा ये सारे अन्न उत्पन्न कौन कर रहे हैं वही कर रहा है सब प्राणी खाए जा रहे हैं दिन भर खाते हैं कितने लोग कितना खाते हैं सब प्राणी और फिर भी खाना खत्म नहीं होता है वो अक्षिति नाम दे दिया उसका वो क्षीणी नहीं होने देता है लगातार उत्पन्न होने देता है सबका जिसका जो आहार है शाकाहारी है या मांसाहारी है जिसका जैसा आहार है सृष्टि में उसके लिए वो आहार होता ही रहता है होता ही रहता है कब से देखो सृष्टि चल रही है इतने लंबे समय से और सबके लिए आहार उपलब्ध हो रहे हैं होए जा रहे हैं होए जा रहे हैं होए जा रहे हैं, अभी तक चल रहे वो समाप्त नहीं होने देता है ये उस परमात्मा की कृपा को भाव को हम मन में रखेंगे कि वो हमारे लिए अन्न को दे रहा है और उसका कुछ प्रयोजन है और हमारे लिए जितना नियत किया हम उतना लेते हुए चलेंगे तो ये जीवन में अच्छा अच्छा चलता जाएगा तो परमात्मा ने देखो मेधा और तप से इस सारे कार्य को किया मात्र मेधा से भी नहीं होता और मात्र कर्म से भी नहीं हो पाता है तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणाम दे साधारण हो